तेजस आहार परमाणु द्रवत्वाधाराह तेजस परमाणु है तेजस परमाणु वो कैसे है द्रवत्वाधारहा द्रवत्व गुण के आधार है तेजस परमाणु किसको लेना जिससे सोना चांदी वगैरह बने हुए हैं उससे भी द्रवत्व है कठोर दिखते हैं बाहर ठोस है सॉलिड फिर उसके अंदर भी फ्लोइंग परमाणु है, द्रवत्व के आधार आधारभूत है क्यों रूपी परमाणुत्व तो क्योंकि रूपवान परमाणु वो भी और रूपवान परमाणु दृष्टान क्या है पार्थिव परमाणु पार्थिव परमाणु भी कैसा है रूपी परमाणु है रूप है और सभी द्रवत्व है कौन से पार्थिव परमाणु लेंगे घृत घृत आदि है साफ दिख रहा है दूसरे बना घी उसमें गर्म तो पिघल जाता है है वो भी अथवा कुछ लोग उसको घृत को भी तेजस में ले लेते हैं नैमित द्रवत्व नैमित द्रवत्व और सांस्कृतिक दो प्रकार की है एक स्वाभाविक द्रवत्व जन्म में और नैमित द्रवत्व है आपके घृत आदियों में सोना चांदी में भी सब नैमित से तैज परमाणुओं में इन्होंने द्रवत्व सिद्ध कर दिया अब उस पर कोई दोष दे रहा है न गुरुत्व रसत्वत्व गुरुत्व रसवत्व उपाधि गुरुत्व को उपाधि मानो या रसवत्व उपाधि साधन व्यापक उपाधि ये उपाधि का लक्षण कटेगा बोल रहा है क्योंकि ये जल में और यूपी परमाणु भाव तुरुत्वभाव रूपी परमाणुत्व का भाव जहां जहां पर होगा परमाणु तो वहां पर जो है गुरुत्व ना हो ऐसे कौन है तेजस तेज में अग्नि में रूपी परमाणु तो है इन गुरुत्व उसमें नहीं तो साधन का व्यापक हो कि नहीं हो गया स्वयं अग्नि में अग्नि में साधन का व्यापक हो जाता है और जल में शादी का व्यापक हो गया इसलिए उपाधि है ऐसे पूर्वेगा और रसवत्व को भी लेंगे यही है तथा रसवत्व जल में और जहां रूपी परमाणु है और रसवत्व नहीं है ऐसा हो गया अग्नि में अग्नि के परमाणु परमाणु है, वो नहीं है। इस मिल जाएगा इस प्रकार से दोष आ जाएगा तब कहते न क्यों घटे साध्या घट में साध्य नहीं है घट में अब घट में देखो गुरुत्व या नहीं रसवत्व भी है किंतु वहां पर भी क्या तो ध्रवत्वाधार घट में नहीं है और वहां पर क्या आ गया लेकिन गुरुत्व आ गया तो साध्यावादीकरण में उपाधि चला गया मैंने साध्य व्यापक नहीं है कहने का तत्पर जी ना जहाँ जा, जा साध्य वहां वहां पर उपाधि होना चाहिए और साध्य क्या है आपका गुरुत्वाधार नहीं ध्रवत्वाधारोत्तम कहा है घट में है नहीं है नहीं है तो हाँ कर रहे सभी मैं पूछ रहा तो हाँ, आप अकेले बोले नहीं है करके बाकी सब हूं कर दिए थे नॉट अटेंशन सब घूम रहा है तो द्रवत्व का आधारत्व साध्य तो घट में नहीं है, है ना साध्य का अभाव है वहां गुरुत्व नियम क्या है जहां जहां गुरुत्व हो, साध्य होना चाहिए जहां जहां साध्य हो वहां गुरुत्व होना चाहिए दोनों तरफ से उसके समव्याप्ति एक तरफ का व्याप्ति नहीं है समव्याप्ति में क्या होता है उल्टा सीधा दोनों आना चाहिए इत्र गुरुत्तम तरह साध्य साध्यम तरह उपाधि दोनों होना चाहिए तभी होगा सम और यदि घर के गुरुत्व है इधर नहीं है साध्यवस्था में चला गया साध्य व्याप्ति इसलिए नहीं है तो भाव से व्याप्त हो गया उल्टा होना क्या चाहिए परमाणु गुरु उपाधि बना दो परमाणु गुरु बनाएंगे तो घट में दोष नहीं आएगा घट में द्रवत्व का अभाव है और वहां परमाणुत्व विशिष्ट गुरुत्व नहीं है घट परमाणु में क्या है केवल गुरुत्व तो है इन लेकिन विशिष्ट गुरुत्व घट में नहीं है तो साध्य भाव जहां पर है वह उपाधि नहीं रहा अगर अरे साध मान माननी पड़ेगी उसके साथ ना साध सिद्धत्य प्रभाव साध्य, साध्य व्यापक तम तो घृत्व में देख लो साध्य तो है लेकिन आपका ये जो उपाधि नहीं है घी कैसा है घी गरम घी गरम कर दिया घी को तो क्या हो जाता है वो फ्लोइड द्रवत्व का आधार है वहां है ना लेकिन परमाणु विशिष्ट गुरुत्व है क्या घृत में घृत में तो है किंतु परमाणुत्विशुट गुरुत्व नहीं है वहां यू तो त्रसरण वादी सावय पदार्थ है ना स्थूल पदार्थ हो चुका है इसीलिए वहां द्रवत्व का रहने पर भी शादी सिद्धत्व उपाध्यभाव अर्थात विशिष्ट गुरुत्व का अभाव है अतिब भी साध्य का व्यापक नहीं रहा साध्य व्यापक हो गया अति उपाध्य दोष नहीं रहा इस प्रकार से तेजस्वी द्रव्यों को भी द्रवत्व वाला सिद्ध कर दिया तो सोना चांदी ये भी सब जरूर पिघलने वाले वस्तु हैं, ये सब प्रत्यक्ष सिद्ध है उस ग्रे से भी सिद्ध कर दिया यही तार्किकों की विशेषता है प्रत्यक्ष तर्क रसिका तर्क रसिकाओं का स्वभाव है प्रत्यक्ष तो तो, सोना पिघलता तो है लेकिन उड़ता नहीं खत्म नहीं होता द्रवत्व स्वभाव वाला जल है है ना वो पिघलता है पिघल बहता है बहने उसको वाल पर तो क्या हो जाता है खत्म घी है पिघलता है गरम करने से ज्यादा गरम करोगे तो जल के राख हो जाए खत्म हो जाएगा लेकिन सोने को जितने भी आग लगाओ आग थक जाएगा सोना नहीं उड़ेगा अत्यंत अनल संयोग इसलिए कहा अत्यंत अनयोगी अनुच्छिद्य मान द्रव द्रव्यार्थ ये सोने के लिए कहा जाता है अत्यंत अग्निक अनल संयोगे अपनी अनुच्छिद्यमान उच्छिद्यमानी है अनुच्छिद्यमान द्रव्य उसका नाम सोना है सोने का लक्षण है खनिज सब का सोना चांदी वगैरह इसे इनका जो भस्म कैसे बनाते हैं दिमाग आएगा फिर सोने स्वर्ण भस्म कैसे बनाते लोग हाँ स्वर्ण भस्म बनाने का बड़ी तरीका है मेढक के पिशाब से बनाते मेढक का पेशाब भी कलेक्ट करना पड़ता है बड़ा युक्ति से उसको क्या करना है डिब्बे में डाल देना डिब्बा में डाल देना पांच छे ढालकर गरम कर देना डिब्बा को तुरंत तो पेशाप कर देगा खाते नस्म आयुर्वेद में मुख्य तरीका यही है उसको भस्म भरवाना नहीं तो सोलह प्रकार के संस्कार करके बनाते बनाते आदमी का तो हजार आज के हिसाब तो से लाख रुपए लग जाएगा कौन खरीदेगा स्वर्ण भस्म और ये एक आसान तरीका है घृतादो श्रेय आप हो गया तेजस्वी पदार्थों में द्रवत्व सिद्धि के बाद स्नेह नामक गुण का विचार करते हैं स्नेह उदा काम गुणाश्रवृत गुणाश्रय रसत्व पृथ्वीवत्, जल पक्ष जल कैसा है उसमें भी चिकनापन है जोड़ने चिकनापन चिकनापन का मतलब मतलब मतलब नहीं है, है, में, ना उससे की क्षमता तो जली तो जाता है गोल बन जाता है मिट्टी है सीमेंट है सब में जो पानी से ही वो इकट्ठा की जाती है उस चूर्ण को तो पानी में चूर्ण को जोड़ने की क्षमता उसी का नाम स्नेह चिकनापन जोड़ने की क्षमता सबको आपस में कणों को इकट्ठा करके ट्रैट करके जोड़ के रखता है आकृष्ट रखता है बिखरने नहीं देता वो उसे कारण कौन है स्नेह नामक गुण जोड़ता कौन है जल उसे कारण कौन है जोड़ने के बीच जल में गुण का नाम स्नेह गुण का नाम े कहते हैं जल कैसा है गुणत्तर जाति जैसे कह लेना स्नेहत्व जाति और स्व आश्रय स्नेह का आश्रय कौन है जल का व्यावर्तक विशेष गुण का आश्रय होता है व्यावर्तक विशेष गुण कौन है स्नेह स्नेह का आश्रय है जल इसीलिए गुणत् जातियों के स्नेहत्व तो जाति संयुक्त है और स्नेह का अपना आश्रय भूता जो जल है उसका व्यावर्तक गुण विशेष गुण जैसे पृथ्वी को अन्य द्रव्यों से, से व्यावर्तन करने वाला विशेष गुण कौन है गंध तथा जल को अन्य द्रव्यों से व्यावर्तन करने वाला विशेष गुण कौन है स्नेह इसलिए गुण का आश्रयत्व तो के किसमें जल में पक्षवाय रसवत् तो क्या है रसवत् दृष्टान पृथ्वी पृथ्वी में जब घटाऊंगा विशेष गुण से क्या लूंगा मैं गंध को इसलिए गुण जाति हो गया गंधत्व जाति और होते हुए सती स्व हो गया गंध उसका आश्रय पृथ्वी पृथ्वी का भी करने वाला विशेष गुण गंध उसका आश्रित हुआ गया पृथ्वी में इस तरह से पूरा का साध्य पृथ्वी में जब घटाऊंगा सब जगह गंध और गंधत्व ले लेना है और पक्ष में जो घटाएंगे तो स्नेह और लेना है। पृथ्वी तो उपाधि आप नहीं कह सकते कि सपक्ष कौन है हमारा आकाश में सपक्ष हो जाता है हम दृष्टांत पृथ्वी दे दिए हैं लेकिन आकाश में हमारा दृष्टांत है वहां पृथ्वीत्व रहेगा आकाश कैसा आपका बन जाएगा साध्य क्या वहां पर साध्य है कैसे गुणत्व का वाती ले लो शब्द जाति शब्दत्व जाति से विशिष्ट है शब्द और उस शब्द का आश्रय है आकाश उस आकाश को व्यावर्तन करने वाला विशेष गुण मैंने अन्य द्रव्यों से अलग करने वाला विशेष गुण कौन है शब्द तो आश्रय तो आकाश में आ गया या नहीं अतएव आकाश भी हमारा निश्चित साध्य वाला है निश्चित साध्यवान सक्ष वहां पर आपको उपाधि है क्या साध्य तो है कि पाली नहीं है अतय वा साधि व्यापक नहीं रहा अतय पृथ्वी पाली नहीं दे सकते तदेवाम इस <laughs> प्रकार से मनमान सिद्ध कर लिए, लेकिन यह तो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है स्नेह नाम का पदार्थ और उसमें भी स्नेह विभाजन यहां नहीं किया गया है स्नेह दो तो प्रकार का है दाहानुकूल दाह प्रतिकूल दाहानुकूल घनीभूत स्नेह होता है दाह प्रतिकूल अघनीभूत स्नेह होता है दाहानुकूल घनीभूत स्नेह कहा है तेल घी आदि में और दाह प्रतिकूल अघनीभूत स्नेह कहा है जलादि में स्थल जल प्रत्यक्षण आप स्नेह सिद्ध सब बात प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिए ज्यादा नहीं कहा जा रहा है दोनों स्नेह वाले पदार्थ है देखो तेल में भी स्नेह उससे आग बढ़ता है जल में भी स्नेह है लेकिन जल में रहने स्नेह आग को बुझा देता है उल्टा है, है दोनों स्नेह रूपा धरो में ही लेकिन एक दाह के है एक दाह के देखने को मिलता है चक्न स्थिति स्नेह का लक्षण करते हैं देखो चक्षु और स्पर्शन इंद्रित्व त्विंद्रिय के द्वारा ग्राही है ग्राही होता हुआ गुण जाति से युक्त होकर स्वाश्रय का, जात जात। जात हो का, का व्यावर्त गुण का नाम स्नेह है गुणत्तर जाति स्नेहत जाति उस जाति से युक्त होकर स्व स्ने का आश्रय आश्रयता जल का अन्य द्रव्यों से व्यावर्तक गुण का नाम स्नेह होता है व्यावर्तक स्ने इस प्रकार स्नेह का लक्षण हाँ हो अब संस्कार से निरूपण संस्कार का निरूपण करते हैं सबसे पहला संस्कार है वेग वेग संस्कार तीन प्रकार का माना जाता है स्थापक और भावना वेग होता है मोशन वाले पदार्थों में जिसमें चल होता है चल आए रहती है क्रिया विशिष्ट वस्तुओं में वेग होता है क्योंकि गाड़ी को ब्रेक लगा दो उसके बाद भी क्या होता है कई बार वह कुछ आगे भी जाता है जितनी जोर से लगाते हैं हो जाएं। तो भी उस वेग का असर कहां है भले शरीर तो आगे नहीं जा रही भी कदम किंतु स्वास्थ्य होता है यहाँ रिएक्शन हो गया उसका हाँ पे लगता है आगे नहीं कहीं ना कहीं उसका प्रतिक्रिया आपको वेग का असर दिखाई देता है तो वेग है और उसके बारे में कह रहे मेमति बदम विवाद क्या लेना परमाणु तो वेग है कि सबको इतना आंधी तूफान आता है हवा के बारे में कोई संशय है ही नहीं इसलिए जानबूझ के पक्ष में हवा को लेंगे उसे वेक सिद्ध कर देंगे वायवीय परमाणु कैसा है अदुष्ट कर्म असमय कारण आश्रे परमाणु पार्थ्य प्रमाणुत्व अद्विष्ट कर्म जो कैसा है वो अद्विष्ट कर्म असमय कारण आश्रय वाय परमाणु क्रिया के असमय कारणात्मक कोई अद्विष्ट गुण का आधार है अद्विष्ट गुण अद्विष्ट क्योंकि क्रिया के असमयकरण कौन है संयोग विभाग ने क्योंकि क्रिया क्या है पूर्व पूर्व विभाग उत्तरोत्तर संयोग आगे संयोग होगा पूर्व से विभाग होगा फिर संयोग फिर विभाग ऐसे करके कर तो आप कर हैं, पूर्व पूर्व विभाग उत्तर उत्तर संयोग रूपा हो रहा है कर्म का असमय कारण कौन है विभाग उसमें अति निवारण करने क्या कहा दिया अदृष्ट कर दिया फिर तो संयोग भी दुष्ट है विभाग भी दृष्ट होता है तो कर्म का असमय कारण होते हुए जो अदृष्ट दो में न रहने वाला ऐसा जो गुण है उस गुण का आश्रय है कौन वाय परमाणु गुण कौन है वो उसी का नाम वेग वेग का आश्रय परमाणु का परमाणु होने के नाते जैसे पार्व परमाणु रूपित्व तो उपाधि रूपित्व तो उपाधि कर सकते हो कहते ऐसा नहीं कर सकते आलोक्य में विचारात आलोक में वे विचार है पार्थिव परमाणु द्रव्य के परमाणुओं में क्रिया, कारण, रहता है, वैसे ही वायु के परमाणुओं में भी आप देख रहे हैं कि वेग जो है, असम कारण रूप विद्यमान बनना पड़ता है कणाल का सूत्र भी है महर्षि कणाद ने कहा है देखो नोदनाद आद्युम आत्य। कर्म कर्मकारिता च संस्काराद उत्तरम तथोत्तरम तो उत्तर लंबा पांच एक सपना नोदनाथ नोदन से आद्य करना नोदन क्या है प्रत्यंचक आघात खींचे हुए हैं बाण को खंड करके छोड़ता है तो आवाज आती है वो आवाज ही जो छुटा तो भागा वो तो पहला जो कर्म था आद्य जो ईशोह कर्म माद आद्यम ईशोह कर्म तत्कर्म और कर्म से होने वाला और उससे और आगे उस और आगे ये तो नहीं कि निकला और वहीं गिर गया ऐसे तो नहीं मान आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है उत्तर जा रहा है उत्तर उत्तर के कारण क्या था आदि के लिए तो आप कारण हुए आपने जो नोदन की वो कारण नोद प्रेरणा नोदनात्म आपकी प्रेरणा से आपने प्रेरणा दी प्रत्यक्षा को खींच करके छोड़ दिया छोड़ने का रूपी आपने बांध को जाने की प्रेरणा दी है वो आद्य कर्म कारण हुआ नोदना आद्यम कर्म इस फिर तब कर्म कारिता और उस कर्म से कारित और आगे उड़ने के लिए और आगे भागने के लिए जो और आगे दिया प्रेरणा किसने दी थी वो तो वेग ही मानना पड़ेगा आपके जो दिया वो पहला कर्म में एक ऐसा असमय बना हुआ है जो कि वेग नाम का है जो उस वेग के आधार पर वो उतनी दूर तक जाएगा जितना आपने वेग उसमें रखा है संस्कार निर्भर कितना खींचा आपने खींचने से नहीं तो आज तो खींचने से ही हो सब कुछ होता है ना मंत्र का प्रयोग होता नहीं पहले मंत्र का प्रयोग होता था। मंत्र का प्रयोग करते थे और मंत्र के आधार पर और दूरी बढ़ जाती थी उसकी आपकी शारीरिक ताकत भी एक हेतु है और मंत्र उसमें और जुड़ करके और लंबा ज्यादा बढ़ जाता था उसका सामर्थ्य बढ़ जाता था और आजकल मशीने बना लिए स्पेशल पचास किलोमीटर जा रहा है सौ किलोमीटर जा रहा है तीन सौ किलोमीटर जा रहा है ऐसे ऐसे भी हैं हजार हजार किलोमीटर दूर जाने वाले भी है इतने ऐसे भी मिसाइल बना लिया मिसाइल बोलते हैं और एक दूसरे टकराने वाली मिसाइल बना लिया आजकल इसने छोड़ा और उनको पता लगा उन्होंने भी छोड़ा और दोनों आपस में टकराए पहले जमेन बाणों में होता था लेकिन <laughs> आज तक ऐसा मिसाइल नहीं बना जो एक को छोड़ा और दस बीस पचास सौ सौ हो जाए ऐसा नहीं हमारे यहाँ वो होता था ना एक बार छोड़ते थे मंत्र के सामने उसका दस सौ पचास हो जाता आदर जाता ऐसा भी नहीं हुआ है भौतिक व्यवस्था में वो तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बल था उन लोगों का वो मंत्र की शक्ति थी उससे निर्माण हो जाता था वैसे होने लग जाए तो फिर तो कोई दुनिया में जीते आप, मुश्किल हो जाकर जीना ही आप नहीं एक मिसाइल छोड़ा सौ मिसाइल हो गया अटैक कर दे तो कैसे होगा व्यवहार तो मुश्किल हो जाएगा वो ऐसे उनके पास टेक्नोलॉजी बनेगी ना वो भी ऐसे ही छोड़ेगा सौ टकराकर खत्म हो जाएंगे पहले दिमाग ना, कैसे था। अगले ने छोड़ा अस्त्र को देख के समझ लेते थे ये अस्त्र के पीछे अमुक मंत्र प्रयोग किया है और उसी के अनुरूप मंत्र के साथ उसे छोड़ देते थे इतनी तीक्ष्ण दृष्टि और बुद्धि दोनों और आजकल मशीन लगे हुए हैं वो सेंस करते हैं और ठीक से सेंस गया तो ठीक है, नहीं गया। तो गया सारा काम अपने से में आ क्या छोड़ा कितना लंबा छोड़ा छोड़ा है कैसे है, क्या है, कुछ नहीं मालूम होता है इनको अपने दिमाग से मशीनों में इतनी ताकत दर दिया है नशे रूपी तो पाली क्यों आलोक है वे बिचारा ये तो क्या दे रहे इसलिए आलोक में एक दृष्टांत किया था उनका सूत्र बोल रहा था तो कर्म कार्यता च संस्काराद उत्तर तथा उत्तरम उत्तरम उत्तरम जाते रहता है ये तो का नोदना है नोदना है? है। जो संयोग प्रेरणा कारण का कारण संयोग था जो हाथ में तो पकड़े हुए थे ना वो संयोग का रहता है वो प्रत्यंशा में भी है और आपकी अंगुलियों में भी है वो दुष्ट होता है इसलिए इस तरह के कर्म के असम कारण अनेक चीजें हैं नोदना के संयोग भी है संयोग भी है विभाग भी है सारी चीजें हैं उससे भिन्न करने के लिए क्या कर दिया कर दिया। उप अनुमान रूपित धर्म को उपाधि नहीं कर सकती आलोक में रूपित का रहने पर भी साध्य का प्रयोजन नहीं रहा साध्य नहीं बनता है क्यों रूपित्व कहा है आलोक में है रूपित्व गुण आलोक में है क्योंकि आलोक क्या है सूर्य सूर्यादि का प्रकाश ये भी रूपवान है सफेद रूप तो है ये। तो तो बानादी बानादी है, है? है।, है। तो ये के आश्रय में बा के हिसाब से वेद का आश्रय कौन है बाण रूपित वहां पर है वहां पर रूपव गुणत्व है रूपवद गुणवत्व तो है वहां पर उपाधि विद्यमान है साध्य विद्यमान है इसलिए उपाधि दोष दे रहा है पूर्व पक्ष बाण में साध भी है रूपवत्व भी दिख रहा है अतएव रूपवत्व उपाधि हो सकता है ये पूर्व पक्ष कह रहा था तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं आलोक में उसका विचार मिलेगा कि कैसा है और तो है आपका किन्तु वह साध्य नहीं मिलेगा अदृष्ट कर्म अवसमय कारण आश्रय आलोक में नहीं है क्योंकि आलोक जो है किसी प्रकार कर्म का आश्रय नहीं है प्रकाश प्रकाश जो है क्रिया आश्रय वाला नहीं इसीलिए कहते हैं कि वह साध्य नहीं है किंतु उपाधि रह गया अर्थात साध्य की व्यापकता भंग हो गया तब पूर्व क्या करवा रूपी अनुत्तम प्रयोजन रूपी अनुत्व कह दो रूपित्व तो से भी अनुत्म उपाधि बना दो तब कहते यह हो सकता और फिलो पक्ष में अव्यापक हो जाएगा बाण में जापक हो गया बाण में क्या है मध्यम तो तो परिमाण इसे रूपित्र से अणुत्व उपाधि बाण में नहीं घटेगा प्रतिबद्ध द्रवत्व से तैजुक उत्पत्ति संभव त्यम परमाणु विशेषणे है तब कहता है यदि आप कहते हो परमाणत अणु परमाणु विशेषण दे दूंगा तो प्रतिबद्धन क्रिया का समवाय कारण है द्रवत् जिसमें प्रतिबद्ध हो गया द्रवत् क्या कर दिया जैसे जल है उसे द्रवत गुण तो है लेकिन उसको आपने बर्फ बना दो बर्फ बना लिया क्या हो गया उसके द्रवत्व को आपने कुछ देर के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है स्तब्ध कर दिया है। सब प्रतिबद्ध तैजा लीपी है सोना में क्या हो गया गर्म करोगे तो पिघलेगा नहीं तो उसकी द्रवत्व क्या और का है पार्थिव परमाणु से प्रतिबद्ध है प्रतिबद्ध द्रवत्व से तैज कस्य उत्पत्ति सम्भवाद तेजस तो द्रुणु की उत्पत्ति में भी यह संभव हो जाता है उसकी निवृत्ति के लिए हमने प्रमाण विशेषण दिया ऐसे भी हो तो ऐसा विशेषण देने पर भी भीषण का दोष बना रहता है दृणुक में रूपवद गुण अनुत्व है साध्य नहीं है नीचे तरह देखो संजन क्रिया का समय अद्विष्ट द्रवत्व गुण जिसमें प्रतिबद्ध है ऐसे तेजस दृणुक में भी रूपवध अनुत्व तो है कि वहां साध्य नहीं है उसकी भी के लिए परमाणु रूपवत्म ऐसा उपाधि परेशन दोष हो जाएगा वेग और वो जो वेग है ना सच वेगा प्रत्यक्ष हमने अनुमानों में परमाणु को क्यों लिया वो हेतु दे रहे हैं इसके लिए समझा रहे क्योंकि वेग जो है प्रत्यक्ष द्रव्यो में अंकों से दिख रहा है उसको अनुमान करने की जरूरत नहीं है इसलिए जो प्रत्यक्ष अदृश्य है उस वेग को हमने सिद्ध किया परमाणु द्रव्यो में प्रत्यक्ष नहीं विक्रहते प्रत्यक्ष के द्वारा ही ग्रहण होता है आजकल तो ऐसे बना लिए हम इसी ने बॉल की तरफ स्पीड से जा रहा है 22 फुट गया केवल 22 फुट दूरी होता है लगभग दोष का बीच में अब उतने दूरी गए बाल को कहते इतना स्पीड कर पर किलोमीटर इतने स्पीड पर गया ऐसा बोल देते अरे इतने गया वो। वो मशीन लगे हुए उसने कितने सेकंड लगा उस पार पार होने में उसके रूप लगा लिया प्रति घंटे इतने रफ्तार इतने किलोमीटर के हिसाब से गया ऐसे बोल देते हैं अब आदमी भी, भी दौड़ता है ओलम्पिक्स वगैरह में रनिंग रेस में हंड्रेड मीटर रेस इतने सेकंड सौ मीटर गया हाँ, सेकंड में नौ नौ आठ नौ सेकंड में 100 मीटर आर पार कर देते हैं सब नशा लेकर <laughs> और, और तो हैं है वो का देखो यहाँ कैसे यहाँ कटा रहे हैं तो उपाधि की बात आ गई थी प्रत्यक्ष <laughs> प्रत्यक्ष <दरे। laughs> नहीं देते प्रत्यक्ष रनिंग रेस की बात आई उसमें आया ड्रग्स को लेकर तो प्रत्यक्ष द्रव्यों में वेग प्रत्यक्ष के द्वारा ही ग्रहण होता है वेगे नीति प्रतीत भाग रहा प्रतीत है।, है अब दूसरा गुण है संस्कार दूसरा संस्कार क्या है स्थापक। स्थापक उसे कहते हैं सीधे से पहले समझ लेना है जैसे पेड़ है खड़ा है जैसे दिख रहा है दिख रहा है आपने एक डाले को खेच दो एक ब्रांच को पकड़ा खींच दिया छोड़ दो वो क्या करेगा यूं यू, यू, करते रहे करते करते करते जाओ रहा ना है उसको नहीं जाकर खड़ा रह जाता ये चूक क्यों हुआ इसी पर एक और दृष्टार्थर है ना वो यूँ खोल दो, दो वापस हो जाएगा फिर तो उसको उल्टा करके अभी उठना हुआ करके करते करते थोड़ा बहुत ठीक खड़ा हो जाता उसके संस्कार को तोड़नी पड़ेगी मैं उसके संस्कार को आपने जो नाश कर दिया तब हो पाता है नहीं तो नहीं तो हो पाएगा से। चटाई है, नहीं लाओ, वो, चटाई हो, दो। तो वो जाएगा। ये जो वापसी पूर्व रूप को प्राप्त करने का पूर्व स्वरूप को वापस प्राप्त करने का पीछे जो गुण उस वस्तु के अंदर माना जाता है उनका नाम स्थिति पूर्व स्थिति को ही पुनः स्थापन करने वाला इसे उसका स्थिति स्थापक न परमाणु कर्म समय कारण दृष्ट गुण दशवत्त अश्रौत्र विशेष गुणवत्त यशुव आत्मच्चा दो दृष्टान दो हेतु के वजह से विवाद अध्यासित परमाणु वो कैसे हैं स्वगत क्रिया या समय कारण कारणात्मक कर्म के असमय कारणात्मक अद्वृष्ट गुण के आधार कैसा है इसे कर्म कारण कहने से काम चल सकता था हमेशा किंतु कर्म के असम संयोग भी है विभाग भी है नोदन भी है इन सब का निर्वाण करने क्या कहना पड़ता है अद्विष्ट क्योंकि वह इसे अद्विष्ट गुण आधार अद्विष्ट गुण आधारा, आधारा स्पर्शवत्ता हेत क्या दिया स्पर्श वाला स्पर्श गुण, तो गुण वाला होने से अथवा एक दूसरा तो अश्रौत्र अनित्य विशेष गुण शब्द से भिन्न अनित विशेष गुण वाला होने से शब्द से भिन्न अनित विशेष गुण कौन होगा तद वाला होने से दृष्टांत क्या है पहला स्पर्शवत्तु के प्रति ईश्वत और दूसरे के प्रति आत्मत् आत्मा में अश्रौत्र अनित विशेष गुण हो जाएगा ज्ञान ज्ञान वा रूपगुण वाला ऐसे घटाएंगे अन्य मुक्ताना आकृष्ट मुक्ताना मुहोष्ट मुक्ताना शाखादी मतलब जो जैसा था उसको उल्टे कहीं खेच दिया आपने आकर्षण कर दी उल्टा आकर्षण करके मुक्त कर दिया छोड़ दिया ऐसे शाखा दिना पुनर्मंडली भाव पहले जैसे उठाओ वैसे मंडली भाव में स्थित हो गया पुनर्मंडली भावो न्याप यदि आप स्त्री स्थापक रूपी गुण को नहीं मानोगे तो वह पुनर्मंडल भाव प्राप्त नहीं हो सकता अन्यथा इसलिए कह देना अन्यथा पुनर्मंडल भाव न सदि स्त्री स्थापक नाम का गुण नहीं होता तो आकृष्ट और मुक्त शाखाओं का पुनर्मंडल भाव नहीं होता विवाद अध्यासित वेगा संस्कार आश्रय श्रोत्र नित्य विश्वि कोई शंका कर सकता है अपने स्थान में जाके खड़ा हो गया कोई जरूरी है क्या दूसरे जो भी रुक जा सकता है दूसरे स्थिति में भी पहुंच सकता है इसीलिए जान के अनुमान कर रहे हैं वेग से भिन्न संस्कार भिन्न संस्कार कौन शिथापना संस्कार उसका आश्रय है क्यों अश्रोत निंद्रिका ग्रह जो शब्द रूपी गुण से भिन्न अनित्य विशेष गुण वाला होने से आत्मा के सम्मान की लक्षण कर रहे असमवायिक कारण दुष्ट गुण अवांतर जातीम वापस ऊर्ध ग आपने नीचे खींचा वापस लौटा ऊपर खींचोगे वापस नीचे आएगा नीचे खींचते ना आदमी फल तोड़ने के लिए नीचे तो खींचेगा और जाएगा वापस ऊपर जा तो, तो जाना ही उसने। है उसने तो सामान्य भाव को ध्यान रखते हुए यहाँगमन की बात कहा जा रहा है ऊर्द गमन कैसा है उर्दगम आत्मक जो कर्म उन्नम कर्म उर्दगम आत्मकर्म का असमय कारण अदृष्ट गुण के अवान्त गुण अवान अदृष्ट होता हुआ अध्य कौन है और कैसा है वो गुण के अवान्तर जाति है अर्थात तप्त जाती वाला होता हुआ संस्कार होने से उसका नाम होता है